जो कारण ही जंगल कटवाता वह असिपत्रवन नामक नरक में जाता है भेड़ के व्यापार से जीविका चलाने वाले और मृगों का वध करने वाले बहिन्नजवाल नामक नरक में गिराए जाते हैं जो व्रत का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से भ्रष्ट हैं वे दोनों ही संदंश नरक की यात्रा में पड़ते हैं जो मनुष्य ब्रह्मचारी होकर दिन में सोते और स्वप्न में व्यर्थ बात करते हैं तथा जो लोग अपने पुत्रों द्वारा पढ़ाए जाते हैं वे शव भोजन नामक नरक में गिरते हैं यह तथा और भी सहस्त्रों नरक हैं जिनमें पापी मनुष्य यातना में डालकर पीड़ित किए जाते हैं ऊपर जो पाप गिनाए गए हैं उनके अतिरिक्त दूसरे भी सहस्त्रों प्रकार के पाप हैं जिनका फल नरक में पड़े हुए पापी जीव भोगते हैं जो लोग मन वाणी और क्रिया के द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विपरीत आचरण करते हैं वे नरकों में पड़ते हैं नरक में पड़े हुए जीव नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और उसी अवस्था में वे स्वर्ग में सुख भोगने वाले देवताओं को देखते हैं इसी प्रकार देवता भी उक्त अवस्था में पड़े हुए नरक के जीवों को देखते रहते हैं ऐसा होने से उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा और पाप के प्रति विरक्ति बढ़ती है स्थावर कीट जलचर पक्षी पशु मनुष्य धर्मात्मा देवता तथा मोक्ष प्राप्त महात्मा ये क्रमशः एक से दूसरे सहस्त्र गुने श्रेष्ठ हैं महर्षियों ने पापों के अनुरूप प्रायश्चित भी बतलाए हैं स्वयंभू मनु आदि स्मृतिकारों ने बड़े पाप के लिए बड़े और छोटे पाप के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं वे सब तपस्या रूप हैं तपस्या रूप जो समस्त प्रायश्चित हैं उन सब में भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है पाप कर लेने पर जिस पुरुष को उसके लिए पश्चाताप होता है उसके लिए एक बार भगवान श्री हरि का स्मरण कर लेना ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है प्रातः काल रात्रि संध्या तथा मध्याह्न आदि में भगवान नारायण का स्मरण करने वाला मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है भगवान विष्णु के स्मरण और कीर्तन से समस्त क्लेश राश के क्षीण हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है विप्रवरों जप होम और अर्चन आदि के समय जिसका मन भगवान वासुदेव में लगा होता है वह तो मोक्ष का अधिकारी है उसके लिए फल रूप से इंद्र आदि के पद की प्राप्ति विघ्न मात्र है कहां तो जहां से पुनः लौटना पड़ता है ऐसे स्वर्ग लोक में जाना और कहां मोक्ष के सर्वोत्तम बीज वासुदेव मंत्र का जप इनमें कोई तुलना ही नहीं है इसलिए जो पुरुष रात दिन भगवान विष्णु करता है वह अपने समस्त पापकों का नाश हो जाने के कारण कभी नर्क में नहीं पड़ता एक ही वस्तु समय-समय पर सुख दुख ईर्ष्या और क्रोध का कारण बनती है अतः केवल दुख रूप वस्तु कहां से आई वही वस्तु पहले प्रसन्नता का कारण होकर फिर दुख देने वाली बन जाती है फिर वही क्रोध और प्रसन्नता का भी हेतु बनती है इसलिए कोई भी वस्तु ना तो दुख रूप है ना सुख रूप यह सुख और दुख आदि तो मन का विकार मात्र है ज्ञान ही परब्रह्म का स्वरूप है और अज्ञान बंधन का कारण है यह संपूर्ण विश्व ज्ञान स्वरूप है ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है ब्राह्मणों विद्या और अविद्या को भी ज्ञान रूप ही समझो इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भोमंडल पाताल नरक समुद्र पर्वत द्वीप वर्ष तथा नदियों का संक्षेप में वर्णन किया अब और क्या सुनना चाहते हो ग्रहों तथा भुव आद लोगों की स्थिति श्री विष्णु शक्ति का प्रभाव तथा शिशुमार चक्र का वर्णन मुनियों ने कहा महाभाग लोमहर्षण जी अब हम भुव आद लोगों का ग्रहों की स्थिति का तथा उनके परिणाम का यथात वर्णन सुनना चाहते हैं आप कृपा पूर्वक बतलाईए लोमहरषण जी बोले सूर्य और चंद्रमा की किरणों से समुद्र नदी और पर्वतों सहित जितने भाग में प्रकाश फैलता है उतने भाग को पृथ्वी कहते हैं पृथ्वी विस्तृत होने के साथ ही गोलाकार है पृथ्वी से 1 लाख योजन ऊपर सूर्य मंडल की स्थिति है और सूर्यमंडल से 1 लाख योजन दूर चंद्रमंडल स्थित है चंद्रमंडल से 1 लाख योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्रमंडल प्रकाशित होता है नक्षत्रमंडल से 2 लाख योजन ऊंचे बुध की स्थिति है बुध से 2 लाख योजन शुक्र स्थित हैं शुक्र से 2 लाख योजन मंगल तथा मंगल से 2 लाख योजन ऊंचे गुरुदेव बृहस्पति स्थित हैं बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनिचर हैं और उनसे 1 लाख योजन ऊंचे सप्तर्षि मंडल स्थित हैं सप्तर्षियों से 1 लाख योजन ऊपर ध्रुव हैं जो समस्त ज्योतिर्मंडल के केंद्र हैं ध्रुव से ऊपर महर लोक है जहां एक कल्प तक जीवित रहने वाले महात्मा पुरुष निवास करते हैं उसका विस्तार 1. करोड़ योजन है उसके ऊपर जन् लोक है जिसका विस्तार दो करोड़ योजन है वहीं शुद्ध अंत करण वाले ब्रह्म कुमाल संनधन आदि महात्मा वास करते हैं। जन लोक के ऊपर उससे चौगुने विस्तार वाला तपो लोक स्थित है, जहाँ शरीर रहित वैराज आदि देवता रहते हैं तपो से ऊपर प्रकाशित होता है, जो उससे 6 गुना बड़ा है वहां सिद्ध आदि एवं मुनिजन निवास करते हैं वह पुनर्जन्म एवं पुनर्मृतु का निवारण करने वाला लोक है जहां तक पैरों से जाने योग्य पार्थिव वस्तु है उसे भूलोक कहा जाता है उसका विस्तार पहले बताया जा चुका है भूमि और सूर्य के बीच में जो सिद्ध एवं मुनियों से सेवित प्रदेश है वह भूवर लोक कहा गया है यही दूसरा लोक है ध्रुव और सूर्य के बीच में जो 14 लाख योजन विस्तृत स्थान है उसे लोक स्थिति का विचार करने वाले पुरुषों ने स्वर्ग लोक बतलाया है भूव भूवः और स्वः इन्हीं तीनों को त्रैलोक्य कहते हैं विद्वान ब्राह्मण इन तीनों लोकों को कृतक नास्वान कहते हैं इस प्रकार ऊपर के जो जन तप और सत्य नामक लोक हैं वे तीनों अकृतक अविनाशी कहलाते हैं कृतक और अकृतक के बीच में महर लोक है जो कृतका कृतक कहलाता है यह कल्पनांत में जन हो जाता है किंतु नष्ट नहीं होता ब्राह्मणों इस प्रकार ये सात महालोक बतलाए गए हैं पाताल भी साथ ही हैं यही समूचे ब्रह्मांड का विस्तार है यह ब्रह्मांड ऊपर नीचे तथा किनारे की ओर से अंडकटकाह द्वारा घिरा हुआ है ठीक उसी तरह जैसे कैत का बीज सब ओर छिलके से ढका रहता है उसके बाद समूचे अंडकटकाह से 10 गुने विस्तार वाले जल के आवरण द्वारा यह ब्रह्मांड आगत है इस प्रकार जल आवरण भी बाहर की ओर से अग्निमय आवरण द्वारा घिरा हुआ है अग्नि वायु से वायु आकाश से और आकाश महा तत्व से आवृत है इस प्रकार ये सातों आवरण उत्तरोत्तर 10 गुने बड़े हैं महा तत्व को आवृत करके प्रधान प्रकृति स्थित है प्रधान अनंत है उसका अंत नहीं है और ना उसके माप की कोई संख्या ही है वह अनंत और असंख्य ज्ञात बताया गया है वही संपूर्ण जगत का उपादान है उसे ही परा प्रकृति कहा गया है उसके भीतर ऐसे-ऐसे कोटि-कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं जैसे लकड़ी में आग और तिल में तेल व्याप्त रहता है उसी प्रकार प्रधान अर्थात प्रकृति में चेतन पुरुष व्याप्त है यह प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के आश्रित हो भगवान विष्णु की शक्ति से पिके हुए हैं श्री विष्णु की सकती ही प्रकृति और पुरुष के प्रथक एवं सन्युक्त होने में कारण है विप्रवरों वही सिस्ट के समय प्रकृति में चोव का कारण होती है जैसे वायु जल के कड़ों में रहने वाली सीसलता को धारण करती है।